Om namo bhagavate vasudevayaḥ naraayanaṁ namaskritya DEVIIN roṭam devim sarasvatiṁ bhasam tatovajayamudiray tum nilam budhasya malangam sita samaro pitava पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम ओम श्री प्रमात्मने नमः धर्मकांड प्रेतकाल वैकुंठ लोक का वर्णन मरण काल में और मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विहित विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुड़ जी के द्वारा किए गए प्रश्न प्रेत काल का उपक्रम भगवान श्री को प्रणाम करते हैं ओंकार युक्त भगवान वासुदेव श्री को प्रणाम करते हैं भगवान श्रीमान नारायण नरोतम एवं मां भगवती सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए जिन भगवान का धर्म ही मूल है वेर जिनका परान रूपी साखाओं से जो समृद्ध हैं, यज्ञजन के पुष्प हैं, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी काल्पनिक ब्रज की जय हो, जय हो, जय हो। देव क्षेत्रनाइ में सारण में सांवकाद स्वेच्छ मनियों ने सुख पूर्वक विराजमान श्रेष्ठ जी महाराज से पूछा कि हे गुरुदेव, हे श्रेष्ठ जी, आप इस तरह व्� सब कुछ आप जानते हैं अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के बाद यमराज की यात उसके बाद उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है इन दोनों में क्या सत्य है यह हमें बताने की कृपा करें तब से सूत जी महाराज ने कहा कि हे महाभाग ऋषियों आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आप लोगों को संदेह हो या असंभव है आप लोगों ने तो लोक हित के लिए प्रेरित होकर ऐसा प्रश्न किया हे विप्र मैं आप सब के ख़िरदे में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्रीकृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संबाद के द्वारा दूर करूँगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका आस्त्री लेकर मनुष्य इस भव शागर को एक छुद्रो नदी की भांति अनायास ही पार कर लेता है। हे मु इस ब्रह्माण्ड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई, अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोगों का ब्रह्मण किया, पाताल लोक, पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक, वे पृथ्वी लोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं असांत चित्त होकर पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में ना रजोगुण की प्रव पाच नहीं है वहां तो केवल सुद्ध सत्व गुण ही अवस्थित रहता है वहां माया भी नहीं है वहां किसी का विनाश भी नहीं है वहां राग द्वेष आदि षड भी नहीं है वहां देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम बरन के सुंदर कांति से सुशोभित राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान और युक्त स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित हैं। भगवान के वे पार्थ चार चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट हैं। उनका भक्षत पर सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित हैं। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्तियों की कांत से व वहां नाना प्रकार के वैभव से समन्वित लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करती हैं गरुड़ जी ने वहां देखा कि श्री हरि झूलने पर विराजमान हैं सखियों द्वारा स्तुत्य श्री लक्ष्मी जूलने में स्थित स्तुति कर रही हैं अपने लाल लाल बड़े-बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के आदिपति श्रेयपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्री हरि अपने नंद सुनंद आदि प्रदान पार्षदों को देख रहे हैं उनके सिर पर मुकुट कानों में कुंडल और भक्षस्थल श्री शेष शोभित था वे पीतांबर से विभूषित थे उनकी चार भुजाएं थे प्रसन्न उस समय अपनी अन्यायन्य शक्तियों से आबृत थे प्रकृति पुरुष महत अहंकार पंच कर्मेंद्र पंच ज्ञानेंद्रिय मन पंच महाभूत तथा पंच तन्मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रवन करते हुए उन भगवान हरि का दर्शन करने की विनता आशुतोगरुड़ का अंतक्रन आनंद विबूर हो उठा, उनका शरीर रोमांचित हो गया, उनके नेत्रों से प्रेमास्त्र की धारा बहने लगे आनंद मागना होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए अपने बाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षिंगरुड़, आपने इतने दिनों में इस जगत की किस हे अंतर्यामी दयालो आप समस्त श्राचर जगत के अंतर्करण के बात को जानने वाले हैं आप पूछते हैं तो फिर भी मैं आपसे बताता हूं कि भगवान आपकी कृपा से मैंने समस्त त्रिलोकी का परिभ्रमण किया दयालो उसमें इसत जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी मैंने देखा हे प्रभु यमलोक को छोड़कर सभी लोगों को अपेक्षा कृत भूर लोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है सभी योनियों में मानव योनि भी भोग और मोक्ष का सुब आस्त्र है, अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक न तो अभी तक बना है और ना भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रसंसा में गीत गाते हुए कहते हैं, जो लोग पवित्र भा� देवता लोग थे स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं के गायन्ति देवा के लगेत कहानी धन्यास्तु ए भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गस्य फल अर्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषा असुरत्वात् हे प्रभो आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुछ किस लिए बिछाते हैं उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्र क्यों खड़े रहते हैं ये केशव मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए किया जाता है बंधु बांधव मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा करते हैं जिससे प्रेरित होकर लोग प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद वह कहां जाता है उस समय वह आतिवाहिक शरीर को कैसे प्राप्त होता है अग्नि देने वाले पुत्र और पोत्रों से कंधे पर क्यों ले जाते हैं शव में घृत का क्यों किया जाता है उस समय एक आहूत देने की परंपरा कहां से चली है सबको भूमि स्पर्श किस करवाया जाता है स्त्रियां लिए सब के उत्तर दिशा में यमसूत्र का पाठ क्यों किया जाता है मरे हुए व्यक्ति को पहनने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है उस समय सूर्य वेम निरीक्षण पत्थर पर स्थापित अयवसरसों दूर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों सबका सावकादाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए मरे हुए व्यक्ति के पुत्र दस्दिन के पूर्विकस्लेपिन्नो का दान करते हैं चबूतरे पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है रशेशे बंधीती है काष्ठ के ऊपर रात्रि क्यों गांव कि भगवान मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए नौपिंड देने चाहिए, इसका क्या प्रयोजन है? किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उसका आवाहन कैसे किया जाए?